नारद परजकोपन सर पितामहन प्रपक्ष नारद कथमयोपवीति ब्राह्मण तमाह पिताम सशिखम वपन कृत्वा बहिशूत्र त्यजेदुदक्षल पर ब्रह्मतूत्र मित धार्ये सोचनासूत्र मिथ्यासूत्र नाम परम पदम तत्सूत्र प्रो भेदपारग यनिद प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाव तत्सूत्र धारियेदीग विदर्शन भयसूत्र तेद विद्वाग मु मश्रि ब्रह्म भावीदारियेदतन धारणा से नुचिर्भव सत्तमगत ज्ञानयोपवीति दे वै सूत्रोके योपवीति ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयोपवीति ज्ञानबेव परवत्र ज्ञान मुच्यते अग्निरी शिखा न्याय से ज्ञान मही शिखा तिखेतुच्य विद्वातरी कर्मण्यथि जेतुवैदिके ब्राह्मणादेह तैर्विधार्य मृतम सत्तम क्रियांग शिखा ज्ञान मयवीत तन्मय ब्राह्मण्यम सकल तस्था ब्रह्म विदो विदुरी देवर्षि नारद जी ने पितामह ब्रह्म जी से पुनः प्रश्न किया हे hey, ब्रह्मण मनुष्य यज्ञोपववीत को धारण न किए रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है तब पितामह ने उन देवर्षि नारद से कहा हे नारद ज्ञानवान पुरुषों को सिखा के सही सिर के सभी केशों का मुंडन कराके, शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए बाह्य सूत्र का परित्याग कर देना चाहिए तथा जो अविनाशी शाश्वत परम ब्रह्म परमेश्वर है उसी को सभी में व्याप्त सूत्र रूप में जान करके अपने अंत में धारण करें जो सूचना अर्थात जानकारी का कारण हो उसे ही सूत्र कहते हैं उसके कारण से सूत्र परम पद का नाम है जिस ज्ञानी पुरुष ने उस परम पद रूप सूत्र को जान लिया वही वेदों का जानने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिस प्रकार सूत्र धागे में मन के दाने पिरो होते हैं उसी प्रकार जिस अविनाशी परमात्मा तत्व में यह संपूर्ण संसार पिरोया हुआ है वही सूत्र है योग विद्या का जानकार तत्वज्ञ योगी उसी श्रेष्ठ सूत्र को अपने अंत में धारण करे ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ योग का आश्रय प्राप्त करके बाह्य सूत्र का त्याग कर दे क्योंकि इस ब्रह्मरूप सूत्र के धारण करने से परिव्राजक न तो कभी उच्छिष्ट झूठा होता है और न ही कभी अपवित्र होता है सज्ञान रूप यज्ञोपवी धारण करने वाले जिन परिव्राजकों के अंतकरण में वह ब्रह्मरूप सूत्र प्रतिष्ठित है वे ही इस जगत में सूत्र के यथार्थ रूप को जानने वाले तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं परिव्राजक सन्यासी ज्ञान रूपी शिखा को धारण करते हैं ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं तथा ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ही धारण करते हैं उन परिव्राजकों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है ज्ञान को ही सबसे पवित्र कहा गया है जिस तरह से अग्नि की शिखा उसके स्वरूप से अलग नहीं होती उसी तरह जिस श्रेष्ठ ज्ञानी परिव्राजक ने ज्ञान रूपी में शिखा को धारण कर रखा है वही शिखाधारी कहा जाता है दूसरे अन्य लोग जो मात्र केश को धारण करते हैं वे वास्तविक शिखा को धारण करने वाले नहीं होते जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मादि के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं उन्हें श्रेष्ठ जनों को यह बाह्य सूत्र अर्थात यज्ञों ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वही कर्म का श्रेष्ठ अंग माना गया है जिन परिव्राजकों के पास ज्ञान रूपी शिखा एवं ज्ञान ज्ञानरूपी यज्ञोपववववीत है उसी परिव्राजक में पूर्ण रूपेण ब्राह्मणत्व तो विद्यमान है ज्ञानी जन ऐसा ही मानते हैं तदेत ब्राह्मण प्रव्रजिव्राटिकाटी मुंडो परिग्रह शरीर क्ले सहिष्णुश्चेदेजातरो न पुत्रबंध्वादी स्वाध्याकर्मा सन्यां ब्रह्मांडम चर्व कौपीनम दंडमार्छादनम च्यक्ता द्वंद्वसहिष्णुर्न शीत न चोष्ण न सुखम न दुखम न निद्रा न मानव मेच ठंडुर्मी वर्जित हंंकार मस गर्भदंभ्या सुच्छावेश सुख दुख काम क्रोध लोभ कामक्रोधलोभ मोहादींसृज्य स्वपु सवाकार स्मृत् स्व्यतिर थर्म्तरब कस्या विंदनमत् न नमस्कारो न न न स्वाहा निन्दाक्षको भवेदीक्षा स सुवर्णादिन्न पिग्रहेन्ना वाहन न विसर्जनम न मंत्र न मंत्र न ध्यान नोपाशन न लक्ष्यम न लक्ष्यम न पृथक् न पृथक् नर्वेत स्थिरमतिक्षमूलगृह तृणकूट कुलशालाग्नि होत्रशाला दिगंतर नदी तट भूगृह कंदर निर्जर स्थिवे वातकेतुभुनिदुर्वास संवर्तक दत्ता दत्तात्रेयरवतकद्यक्तिंगो व्यक्ताचारो दलोन्मत्तादनोन्मत्न्मत्त वरंतिदंडम सिं पात्र कमंडल कटिशूत्रम भूस्वाहे त्यप परित्यज इस प्रकार से ब्राह्मण उपयुक्त सभी नियमों नियमोपनियम जानकर घर का परित्याग करके सन्यासी हो जाए मात्र एक ही वस्त्र धारण करे सिर के बालों का मुंडन करा ले तथा किसी भी तरह की वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह न करे यदि वह शारीरिक क्लेशों को सहने में सक्षम न हो तो उसे कॉपिन अर्थात लंगोटी धारण कर लेनी चाहिए और यदि शारीरिक क्लेशों परेशानियों को सहने में समर्थ हो तो विधिव संन्यास धर्म को ग्रहण कर वस्त्र रहित हो जीवन यापन करे वह अपने मित्र पुत्र स्त्री श्रेष्ठ गुरुजन एवं बंधु बांधव भाई आदि को त्याग कर विचरण करे स्वाध्याय तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को छोड़कर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध परित्याग करे अपने पास कॉपी दंड एवं अंगाक्षादन तो वस्त्रादि ही रखे सभी तरह के द्वंद्वों को पूर्ण रूपेण सहन करते हुए सर्दी गर्मी आदि पर ध्यान न दे न कभी सुख की इच्छा करे और न ही कभी दुःख आदि द्वंद्वों से परेशान हो निद्रा की भी चिंता न करे मान अपमान में सदैव सम्भाव से रहे छो प्रकार की उर्मियों से वह कभी भी प्रभावित न हो निंदा मत्सर डाह अहंकार गर्व दम्भ ईर्ष्या दोष दृष्टि इच्छा देश सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग कर अपने शरीर को मृतवत मानकर आत्मा के अलावा दूसरी अन्य किसी भी वस्तु को बाह्य एवं अंत से स्वीकार न करते हुए कभी भी किसी के समक्ष सिर न झुकाए और न ही यज्ञ एवं आदि करे किसी की निंदा एवं स्तुति अनुनय विनय आदि भी न करे एकाकी ही स्वच्छंद सर्वत्र विचरण करता रहे इस प्रेक्षा से जो कुछ भी भोजन आदि मिले उस पर ही संतोष रखे स्वर्णाभूषण आदि रत्नों का कभी भी अपने पास संग्रह न करे न कभी किसी का आवाहन करे और न ही कभी विसर्जन मंत्रादि का न तो प्रयोग करे और न ही उसका त्याग करे ध्यान एवं उपासना आदि भी न करे न कोई उसका लक्ष्य हो तथा लक्ष्यहीनता भी नहीं होनी चाहिए न कभी किसी से अलग रहे और न ही कभी किसी के साथ रहे न कभी किसी एक स्थान पर निवास करने का आग्रह करे और न ही किसी दूसरी जगह जाने का अनुरोध करे उस ब्राह्मण का अपना निज का कोई आश्रम अथवा घर आदि भी नहीं होना चाहिए उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहनी चाहिए परिजनों से रहित भवन वृक्ष की जड़ मंदिर पर्णकुटी कुलालशाला अग्निहोत्रशाला अग्नि दिगंतर आग्नि दिशा नदी का किनारा कछार भूगृह अर्थात गुफा पर्वती गुफा झरने के समीप चबूतरे या वेदी या फिर जंगल में निवास करे ऋभु श्वेत केतु निदाघ ऋषभ संवर्तक दुर्वासा दत्तात्रेय एवं रैवतक की भांति न कोई चिन्ह स्वीकार करे और नहीं अपने आचरण को ही किसी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दे उन्मत्त बालक अथवा पिशाज की तरह से व्यवहार करे उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त की तरह से आचरण करें पात्र झोली कमंडलु कटिसूत्र एवं कौपीन आदि तभी कुछ भू स्वाहा जल में विसर्जित कर दे कटिशूत्रम चौपीनम दंडम वस्त्रम कमंडलुम सर्वसुस आत्मान अन्वेथातरो निर्द्व निषरिग्रह तत्व्रह्म मगे संस्य सपन्न शुद्धमानसाणसधारणा यथोक्त काले करेणालीनवाचिताहारहरन लाभालाभे सब भूता नर्म शुक्लध्यान पराणोध्यात्मनिष्ठ शुभासुकर्मूल पर सन्स्य पूर्णाननंदकबोधस्तमाहस्मीति ब्रह्म प्रणवस्मर भ्रमरकीट न्यायन शरीर करोति संयासेन देहत्यागम कौतीोपनिषद कटी परिवराजकूत्र कौपीन दंड वस्त्र एवं कमंडलों आदि सभी को नदी या सरोवर के जल में विसर्जित करके वस्त्र रहित हो विचरण अपने ही आत्मा का अनुसंधान करता रहे दिगंबर वस्त्र रहित होकर द्वंदों विकारों को सहन करता रहे उन द्वंदों से प्रभावित न हो किसी भी तरह की वस्तुओं का संग्रह कदापि न करें आत्म तत्व एवं पर परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान मार्ग में दृढ़ निश्चय होकर प्रतिष्ठित रहे अपने मन को सदा पवित्र रखे अपने प्राणों की रक्षा के लिए निश्चित समय पर कर हाथ रूपी पात्र से या फिर किसी पात्र से बिना किसी से याचना किए ही जो कुछ मिल जाए उसी आहार भोजन को स्वीकार करे हानिला को समान समझते हुए ममता से विलग हो जाए मात्र अविनाशी शाश्वत पर का ही सदा चिंतन करे अध्यात्म के चिंतन में ही अपनी निष्ठा को सतत नियोजित किया करे शुभ एवं अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करता हुआ सदैव अपने आत्मा के उत्थान के अतिरिक्त सभी परि वस्तुओं पदार्थों का हमेशा के लिए परित्याग कर दे एकमात्र आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार से युक्त हो अहम् ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चयी हो भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमिक कीट की भांति एकमात्र परूप ओंकार का ही ध्यान करता रहे तीनों शरीरों स्थल सूक्ष्म एवं कारण शरीर के प्रति अहंकार एवं मोह के भाव का परित्याग करके थर्वस्व विसर्जित करके ही परिव्राजक अपने शरीर का परित्याग करे इस तरह से उपर्युक्त बताए हुए नियमों को जो भी संयासी अपनाता है वह कृतार्थ हो जाता है